शिव पुराण शतरुद्र संता नंदेश्वर कहते हैं सनत कुमार अब तुम परमेश्वर शिव के नामक अवतार का वर्णन सुनो जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था पहले की बात है इंद्र संपूर्ण देवताओं तथा बृहस्पति जी को साथ लेकर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए उस समय बृहस्पति और इंद्र के सुभागमन की बात जानकर भगवान शंकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत बन गए उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होने के कारण महाभयंकर जान पड़ते थे उनकी आकृति बड़ी सुंदर दिखाई देती थी वे राह रोककर खड़े थे बृहस्पति और इंद्र ने शिव के समीप जाते समय देखा एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष रास्ते के बीच में खड़ा है इंद्र को अपने अधिकार पर बड़ा गर्व था इसलिए वे यह जान न सके कि यह साक्षात भगवान शंकर हैं उन्होंने मार्ग में खड़े हुए पुरुष से पूछा तुम कौन हो इस नग्न और वेश में कहा से आए हो तुम्हारा नाम क्या है सब बातें ठीक ठीक बताओ देर न करो भगवान शिव अपने स्थान पर है या इस समय कहीं अन्यत्र गए हैं मैं देवताओं तथा तो गुरुजी के के के के साथ उन्हें के के लिए जा रहा हूं। इंद्र बारंबार पूछने पर भी महान कौतुक करने वाले अहंकार महायोगी त्रिलोकी कुछ न बोले चुप ही रहे तब अपने ऐश्वर्य का घमंड रखने वाले देवराज इंद्र ने रोष में आकर उस जटाधारी पुरुष को फटकारा और इस प्रकार कहा इंद्र बोले अरे मूढ़ दुर्मते तो बार बार पूछने पर भी उत्तर नहीं देता अतः तुझे से मारता हूँ इंद्र ने उसे मार डालने के लिए वज्र उठाया या देख भगवान शंकर ने शीघ्र ही उस वज्र का स्तंभन कर दिया उनकी बाह अकड़ गई इसलिए वे वज्र का प्रहार न कर सके तदनंतर वह पुरुष तत्काल ही क्रोध के कारण तेज से प्रज्वलित हो उठा मानव इंद्र को जलाए देता हो भुजाओं के स्तंभित हो जाने के कारण सचिवल्लभ इंद्र क्रोध से उस सर्प की भांति जलने लगे जिसका पराक्रम मंत्र के बल से अवरुद्ध हो गया हो बृहस्पति ने उस पुरुष को अपने तेज से प्रज्वलित होता देख तत्काल ही यह समझ गया कि यह साक्षात भगवान हर हैं फिर तुम्हें हाथ जोड़ प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे स्तुति के पश्चात उन्होंने इंद्र को उनके चरणों में गिरा दिया और कहा दीनानाथ महादेव यह इंद्र आपके चरणों में पड़ा है आप इसका और मेरा उद्धार करें हम दोनों पर क्रोध नहीं प्रेम करें महादेव शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए आपके लड़ाट से प्रकट हुई यह आग इन्हें जलाने के लिए आ रही है बृहस्पति की यह बात सुनकर अवधूत वेशधारी करुणासिंधु शिव ने हंसते हुए कहा अपने नेत्र से रोष बाहर निकली हुई अग्नि को मैं पुनः कैसे धारण कर सकता हूँ क्या सर्प अपनी छोड़ी हुई केचुल को फिर ग्रहण करता है बृहस्पति बोले देव भगवान भक्त सदा ही कृपा के पात्र होते हैं आप अपने भक्त व को चरितार्थ कीजिए और इस भयंकर तेज को कहीं अन्यत्र डाल दीजिए रुद्र ने कहा देवगुरु मैं तुम पर प्रसन्न हूँ इसलिए उत्तम वर देता हूँ इंद्र को जीवन दान देने के कारण आज से तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा मेरे लडाकवर्ती नेत्र से जो यह आग प्रकट हुई है इसे देवता नहीं सह सकते अतः इसको मैं बहुत दूर छोड़ूंगा जिससे यह इंद्र को पीड़ा न दे सके ऐसा कहकर अपने तेजस्वरूप उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर भगवान शिव ने छार समुद्र में फेंक दिया वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का बहतेज तत्काल एक बालक के रूप में परिणित हो गया जो सिंधु पुत्र जलंधर नाम से विख्यात हुआ फिर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव ने ही असुरों के स्वामी जलंधर का वध किया था अद्भुत रूप से ऐसी सुंदर लीला करके लोक कल्याणकारी शंकर वहाँ से अंतर हो गए फिर सब देवता अत्यंत निर्भय एवं सुखी हुए इंद्र और बृहस्पति भी उस समय से उस भय से मुक्त हो उत्तम सुख के भागी हुए जिसके लिए उनका आना हुआ था वह भगवान शिव का दर्शन पाकर कृतार्थ हुए इंद्र और बृहस्पति पूर्वक अपने स्थान को चले गए सनत कुमार इस प्रकार मैंने तुमसे परमेश्वर शिव के अवधुतेश्वर नामक अवतार का वर्णन किया है जो दुष्टों को दंड एवं भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है यह दिव्य आख्यान पाप का निवारण करके यश स्वर्ग भोग मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला है जो प्रतिदिन एकाग्रतित्व से इसे सुनता या सुनाता है वह इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग करके अंत में शिव की गति प्राप्त कर लेता है